के पंक, के, पंक, पंक, ब्लोक ब्लोक की की एक, एक और दृष्टि दिव्य दृष्टि के इस शव्य संसार में प्रस्तुत है माँ से जुड़े मेरे एहसास एक कविता के माध्यम से भर आती है मेरी आखें मन हो जाता है उदास जब महसूस होता है इस नए माहौल नए सदस्यों के बीच तू नहीं है अब मेरे पास नहीं है मुझसे अब भोर होते ही कोई सहलाकर कर ये कहने वाला तू चाहे तो थोड़ी देर और सोजा मेरी नटखट बाला, भरे सजे पकवानों की थाल को देखकर कभी गुस्से से कहा करती थी माँ मा, इस इसमें मेरी पसंद, पसंद का क्या है झकझोर देता, देता है वो एहसास अब, अब। जब रसोई, रसोई में पहला, पहला कदम पढ़ते ही आज, आज कोई, कोई मुझसे कहता है कि बस, बस मैंने, मैंने खाने में इतना, में इतना ही बनाया है मेरी पसंद इसमें कहा है माँ कर तो दिया है तुमने मुझे अपने घर से विदा जान लो दिल में रहूंगी सदा हर पल, हर पल, पल कहती हूँ खुद से, खुद से काश हम साथ रहते सदा जब, जब मिलती, मिलती थी वो तुम्हारी अनचाही डांट, छोटी-छोटी रोक टोक होता था एहसास, एहसास तब, तब, तब मानो क्या है ये सब रोज रोज, रोज पर वही टोक मानो, मानो आज ढाल बनकर कर आईने की तरह कुछ न कुछ सिखा जाती है हर रोज दिन के उजाले में रात के अंधेरे में आती है तेरी ही छवि माँ तू ही बता कैसे तेरे बिन गले लगाऊ मैं इन सभी को ममता मई हाथों से भिगोए हुए हर सुबह तुम्हारे वो दो बादाम जो कभी लगते थे बेस्वाद आज है एहसास कि मिला था उनमें कितना प्यार था उनका भी कुछ अपना ही दाम माँ वो तुम हो जिसने मुझे दिया है ऐसा ज्ञान ताकि हर कदम पर मुझको मिले इस नए घर में पूरा सम्मान माँ तुम जहाँ रहो तुम कहीं भी रहो तेरी याद साथ है है मेरी ईश्वर से दुआ तुम प्रफुल्लित रहो सदा अभी आप सुन रहे थे कविता के माध्यम से माँ से जुड़े एहसास वाचक गरिमा जैन गुप्ता